ऋग्वेदीय आयत्रे उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भगवान भाष्यकार प्रथम अध्याय के विवक्षित अर्थ को स्पष्ट करने के लिए द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य के प्रारंभ में एक विचार कर रहे हैं तो इसलिए ये बताया गया कि आरण्य क्रम से जो चौथा अध्याय है और आपके उपनिषद क्रम से पहला अध्याय उसमें वक्षमान वाक्यार्थ निकलता है अश्विन चतुर्थे अध्याय येष एव वाक्या तो ये चौथे अध्याय में यही विवक्षित अर्थ है वाक्यार्थ है का मतलब वो कौन सा तो जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलयकृत इत्यादि से बताया जा रहा है इसका अवतरण है टीका में जगत उत्पत्ति स्थिति इत्यादि का तो विचार हम लोग कर चुके हैं यहां तक टीका में भी कहां तक की जगत इत्यादि ना यहां से आगे की जो टीका है आपके वहां तक सर्वम व्यतीत सर्ववित यहां तक के टीका का भी विचार हो गया है ना अब है स्वात्म प्रबोध स्वात्मबोधार्थ सर्वाणी च प्राणादिमत शरीर इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका इसे देखिए इस अवतरण टीका को टीकाकार लिखते हैं कि जगतः तत्कार्यत्वात् सृष्टन जगत तत्कार तदव्यतिस्ती प्रत्यग आह स्वात्मेति तो सृष्टवा इत्यन्ते नाक्य न ना। ऐसा समझना अस्वीन चतुर्थे अध्याये इस वाक्यार्थ इसका तो अन्वय जाएगा उसके साथ नान्य इति यहां इसके साथ किसका थ यहां तक के पदों का जो भाष्य में चौथी पंक्ति में नान्य के इस इति के साथ अन्वय होगा चतु अश्विन चतुर्थे अध्याय इसका और बाकी सृष्टान्त वाक्य माना जाएगा जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलयकृत यहां से लेकर के आकाश्यादि क्रमेण यहां तक का भाष्य पर टीका में सृष्टवा शब्द से लेना तो सृष्टवा इतना विशेष्य के रूप में वाक्य न स्तृती पद का अध्याय करना या पद समूह न पद समूह तो सृष्ट इत्यंत जो पद समूह है उससे क्या बताया गया तो कहते जगत तत्कार्यत्वातो तो ये बताया गया कि जगत परमेश्वर का कार्य है जगत तत्कार अर्थ निकलेगा जगत परमात्मा का कार्य है यह बात बताई गई है सृष्टान्त पद समूह से तो इतने से क्या हुआ कहते ये अर्थ निकलेगा कि जगत परमेश्वर का कार्य है यह निश्चित होने से कार्य की कारण की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं हुआ करती कारण व्यतिरिक न कार्य का अभाव है सूत्रों से यानि धागो से अतिरिक्त वस्त्र का अभाव है का मतलब धागों से अलग वस्त्र है ही नहीं ऐसे जगत का कारण जो ब्रह्म है उससे अलग जगत है नहीं <coughs> ये अर्थ उक्त होगा इसलिए कहा कि जगत तत्कार्यवात तत्कार्यत्वात् में तत् शब्द परमेश्वर का परामर्शक है तो तत्कार्यत्वात् यानी परमात्म कार्यवात जगत तद व्यतिरेक इसमें भी तत्शब्द परमात्मा का ही परामर्शक है तो परमात्म व्यतिरेके नास्ति नास्तिके कर्ता के रूप में जगत को ऊपर से प्रथमांत जगत पद का अध्याय कर दीजिए तो जगत तद व्यतिरेक नास्ती यानी परमेश्वर न, जगन नास्ति ये अर्थ निकलेगा परमेश्वर से अतिरिक्त जगत क्यों नहीं है ये तद व्यतिरेक जगन नास्ति ये प्रतिज्ञा है और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु वाक्य है पूर्व में बताया हुआ कि जगत तत्कार्यवाद ये हेतु वाक्य माना जाएगा जगत परमात्मा का कार्य होने से परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है इति उक्वा ऐसा बताया गया किससे सृष्टान्त पद समूह से ये बता करके अब क्या किया जा रहा है तो कहते हैं प्रत्यग आत्मन तद अभेदम आह स्वात्मिति थी यानी पहले जगत को परमात्मा का कार्य दिखा करके परमात्मा से अनन्न्य बताया गया अन्य नहीं है करके बताया गया अब ये जो प्रत्येक आत्मा है शोधित तो तुम अर्थ वह तो परमात्मा का कार्य नहीं है आत्मा और जो लोग अलग अलग शरीरों में अलग अलग आत्मा मानते हैं आत्मभेद मानते हैं उनके अनुसार जगत भले ही वेदांती ने बताया कि ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है लेकिन आत्मा तो परमात्मा का कार्य न होने से वह परमात्मा से अनन्य नहीं होगा अन्य ही रहेगा इस प्रकार की जो भेदवादी की शंका रहेगी आत्मा परमात्मा में भेद मानने वालों की उनकी शंका का समाधान करने के लिए ये कहते हैं कि प्रत्यक आत्मन तद अभेदम आहो तो प्रत्येक आत्मा का यानी शोधी तो का तद अभेदम शोधित तद अथ के साथ अभेद बताया जा रहा है परमात्मा के साथ अभेद बताया जा रहा है तो प्रत्येगात्म न तद अभेदम आहो कौन से वाक्य से तो भाष्य में जो आ रहा है वाक्य सृष्टान्त के बाद में सृष्टअपद के बाद में स्वात्म प्रबोधाथम इत्यादि यह भाष्यवाक्य हैं प्रत्येक आत्मा का परमात्मा के साथ अभेद बताने के लिए तो भाष्य को देखिए स्वात्म प्रबोधाथम सर्वाणी च प्राणादिमत शरीराणी स्वयं प्रविवेश प्रवेश स्वम ब्रह्मास्मि इति साक्षात् स्वत्मा यथाभूत ब्र्मास्मी सात्यबु्यत एक एव आत्मा नान्यः न्यहाँ तक वो वाक्य वाक्यक स्वात्मोधा से लेकर के तो स्वात्म प्रबोधार्थम क्या किया स्वात्म प्रबोधार्थ तो स्वयं प्रविवेश स्वात्म प्रबोधार्थम स्वयं प्रविवेश ऐसा अनुय करना तो अपने ज्ञान के लिए जगत ने स्वयं ही प्रवेश कर लिया किसमें प्रवेश कर लिया तो सर्वाणी च प्राणादिमत शरीरानी यानी शरीरानी प्राणीमत शरीरानी प्राणादिमत शरीरानी, शरीरानी स्वयं प्रविवेश तो प्राणादिमत का अर्थ हुआ सजीव कार्यक्रम संघातमान प्राणादि सूक्ष्म शरीर जिस स्थल शरीर में प्रविष्ट है विद्यमान है ऐसे स्थूल शरीर को कहा जाएगा मत शरीर जो मृत आत्मा, मृत आत्मा होती है मर मुर्दा होता है उसमें प्राणादि नहीं रहते हैं जीवित में प्राणादि रहते हैं इसलिए जीवित तो शरीर में प्रवेश कर लिया ऐसा अर्थ निकलेगा ना सूक्ष्म शरीर जिस स्थूल शरीर के अंदर विद्यमान है ऐसे शरीर में स्वयं जगत सृष्टा परमात्मा ने प्रवेश कर लिया तो कितने एक दो शरीर में तो कहा नहीं सर्वाणी च तो सभी प्राणादिमत शरीरों में परमात्मा स्वयं ही प्रविष्ट हुआ किस लिए प्रविष्ट हुआ तो स्वात्म प्रबोधार्थम अपने ज्ञान के लिए स्वयं प्रविष्ट हुआ का मतलब परमात्मा का कार्यक्रम संघात में प्रवेश है प्रत्येक आत्मा के साथ सृष्टा परमात्मा का अभेद दिखाने के लिए प्रवेश है तो प्रवेश वाक्य से परमात्मा और प्रत्येक आत्मा का अभेद ज्ञापन हो रहा है यह यहाँ पर बताया गया एक प्रकार से और फिर प्रविष्ट होकर के क्या किया तो कहते हैं प्रविश्य इत्यादि का बाद में अवतरण है उसको देखिये टीका में स्वात्मती इसके बाद में न केवलम प्रवेश उक्त वद अभेद किंतु तद अभेद ज्ञानोक्त्याह प्रविश्य केवल प्रवेश वाक्य से मात्र प्रत्येक आत्मा और परमात्मा का अभेद सिद्ध होता है ऐसी बात नहीं है अभेद ज्ञापन हो रहा हो ऐसी बात नहीं है उसे तो हो ही रहा है प्रवेश से अभेद ज्ञापन लेकिन इससे भी हो रहा है स्वयं प्रथम अध्याय में श्रुति ने परमा प्रत्येगात्मा और परमात्मा के अभेद का कथन भी किया है इससे भी अभेद अभेद्ञापन कथन से भी अभेद ज्ञान का उपदेश होने से भी अभेद प्रतीत होता है यदि प्रत्येक आत्मा और परमात्मा का अभेद न होता तो श्रुति ये न करती अभेद उपदेश क्योंकि जो अर्थ जैसा है वैसा मात्र प्रमाण दिखाता है कारक नहीं होता अभेद है नहीं भेद हो उस भेद को हटा करके अभेद बनाता नहीं है प्रमाण तब तो कारक हो जाएगा ना रूपांतर करना ये कारक का कार्य है और प्रमाण का कार्य है जो वस्तु जैसी है उसे वैसा बताना तो श्रुति प्रमाण है न कि कारक तो प्रमाण होने से वह अभेद का उपदेश कर रही है का मतलब श्रुति के दृष्टि में अभेद दोनों का ही है स्वतः सिद्ध केवल जो जिससे अवृत्त है समूल अध्यास से अभेद अभेद जो है अवृत्त है उस आवरण को हटाने के लिए ज्ञान का उपदेश करती है अभेद ज्ञान का जब तक आवरण रहेगा अध्यास रहेगा तब तक भेद प्रतीत होगा और इस भेद प्रतीति का हेतुभूत जो अध्यास है उसका समूल निवर्तक है अभेद ज्ञान भेद ज्ञान है अध्यास उसका निवर्तक है अभेद ज्ञान और उस अभेद ज्ञान का उपदेश भी प्रथम अध्याय में होने से प्रथम अध्याय का विवक्षित अर्थ ब्रह्मात्म ही है ये, ये निकल आएगा इस दृष्टि से ये लिखा टीका में टीकाकार ने कि न केवलम प्रवेशोक्त्यव तद अभेद किंतु तद अभेद तदेद ज्ञानोक्त तद अभेद में षष्टी तत्पुरुष समासे तयरभेद तदेद तय यानि तत्व पदार्थयो तो तत्पदार्थ तथा पदार्थ का जो अभेद ज्ञानो ज्ञानोपदेश है इससे भी ये निकल आता है कि प्रथम अध्याय में विवक्षित अर्थ एक आत्मा है अद्वैत है न कि द्वैत आत्म भेद नहीं आत्म अभेद ये विवक्षित अर्थ प्रथम अध्याय में है ये ज्ञापित होता है इस अभिप्राय से भाष्य में लिखा कि स्वम प्रश्य चं आत्मा ब्रह्मास्मि इति साक्षात् साक्षात्त्यबुत तो जब प्रवेश कर लिया तो प्रवेश करके अपने आप को विचार से वेदांत श्रवण मनन से जान लिया ब्रह्म ने जो अविद्यावान ब्रह्म है वही तो जीव है तो अविद्यावान ब्रह्मणे यानी जीव ने विचार किया तत्पदार्थ तुम पदार्थ का और फिर तत्व पदार्थ का यथार्थ निर्णय होने के बाद तत्वसी वाक्यार्थ के रूप में जाना कि सब शरीरों में प्रत्येगात्मा एकमय ही हूं ऐसा साक्षात अपरोक्ष कर लिया ये यहां पर कहा कि ब्रह्मास्मि इति साक्षात् साक्षात्त तो अपने आप को जाना और कैसा जाना कि अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में यथाभूतम इदम से लेना शोधित तो ए, एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा है कि शोधितम तुम ओ शोधित तुम कौन है चिन्मात्र जो त्वम पद का वाचार्थ है वह तो चिज्जड़ उभय रूप है त्वम पद के वाचार्थ में तो कार्यक्रम संघात विशिष्टता है ना विशिष्ट अर्थ है वो विशिष्ट में विशेषण अंश जड़ है विशेष अंश मात्र चेतन है तो भाग त्याग लक्षण से विशेषण रूपी जड़ अंश का त्याग और जो चिन्ह मात्र रूप है विशेष अंश उसका ग्रहण जब होगा तो शोधी तो तुम अर्थ रहेगा चिन्हत्र और उस चिन्हमात्र शोधित तत्पदार्थ तो का तुम पदार्थ का शोधित तो तदर्थ के साथ यानी वो भी चिन्हमात्र रहेगा माया विशिष्ट चैतन्य तुम पद तत्पद है ना उसमें से माया को तथा माया का जो समि कार्य है विराड़ एवं हिरण्यगर्भ की उपाधि उनको छोड़ देंगे भागत्याग लक्षणा से तो बचेगा तत्पदार्थ भी चिन्मात्र जो विशेष है उसका अजल लक्षणा से ग्रहण कर लेंगे तो इस प्रकार उच्च अंश का त्याग कुछ अंश का उपादान तो ये जो दो अर्थ तुम पदार्थ के रूप में भी चिन्ह मात्र निकल विचार से और तत्पदार्थ के रूप में भी विचार से चिन्हत्र ही पदार्थ निकलाया आया निश्चित हुआ तो इन दोनों का अभेद वो हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात अपरोक्ष ज्ञान वो यहां पर कहा कि यथाभूतम इदम शब्द से लेना साक्षी रूप अहम अर्थ यथाभूतम इदम से अहम अर्थ को लिया गया अहम् ब्रह्मास्मि। यह अर्थ निकलेगा लेकिन जब यथाभूतम शब्द का उच्चारण करेंगे तो बुद्धि में रहेगा साक्षी चिन्ह मात्र शोधित तुम तो तो अर्थ और ब्रह्म शब्द का भी उच्चारण कर रहे हैं का मतलब शोधित तो तदर्थ और अश्मी शब्द दोनों के अभेद को बता रहा इति साक्षात प्रतिबुद्यत थोड़ी टीका है टीका को देखिए स्वात्मेति इस प्रतीक के बाद में न केवलम अच्छा प्रविश्य च इस प्रतीक के बाद में तो यस, आगे यानी किसका ये है कि तस्मात आगे है ना तस्मात स सर तस्मात्व सर्व शरीरेशु एक आत्मा नान्य इस प्रतिज्ञा वाक्य में हेतु बताने वाला है तस्मात शब्द स सर एव सर्व शरीरेशु एक आत्मा नान्य ये प्रतिज्ञा वाक्य है भाष्य में इसका अर्थ निकलेगा कि समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है और वो कौन है स एव तो स शब्द स्रष्टा का परामर्शक है यानी परमात्मा का परामर्शक है तो सब शरीरों में एक आत्मा है और वो कौन जो जगत को बना करके कार्यक्रम संघात के अंदर प्रविष्ट हुआ कौन प्रविष्ट हुआ है परमात्मा ही तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविश्य के अनुसार जगह कार्यक्रम संघातों को बनाया और उसमें प्रविष्ट हुआ जो उसका परामर्शक है स शब्द तस्मात के बाद में तो स एव का अर्थ निकलेगा जगत को बनाकर के कार्यक्रम संघातों में प्रविष्ट होने वाला वही है तो सर्व शरीरेशु एक एव तो परमात्मा तो अनेक है नहीं एक है वही सारे शरीरों में है समस्त शरीरों में वही है न अन्य दूसरी कोई परमात्मा से अतिरिक्त आत्मा इस कार्यक्रम संगात में स्वतंत्र सत्तावती नहीं है इस प्रकार ये प्रविश्यच से लेकर के ना, नान्य यहां तक के वाक्य ने क्या बताया कि अभेद ज्ञानोपदेश से भी प्रत्येक आत्मा तथा तो परमात्मा का अभेद ज्ञापन होता है केवल प्रवेश वाक्य से ही नहीं प्रवेश से तो होता ही है लेकिन दो प्रत्येक आत्मा तथा परमात्मा के अभेद ज्ञानोपदेश से भी यह बात निकल आती है कि एक ही आत्मा है अनेक आत्मा नहीं है अब ये जो इस प्रतिज्ञा वाक्यर्थ की सिद्धि के लिए हेतु बताने वाला पद है तस्मात। तस्मात का अर्थ है उस कारण से उस कारण से यानी किस कारण से तो तस्मात् पदार्थ को बताने के लिए टीका में टीकाकार ने यस्मात यस्मात शब्द का प्रयोग किया है ये लिखा है ना? प्रविश्य इस प्रतीक के बाद में यस्मात शब्द के द्वारा अपेक्षित यमात शब्द का अध्ययन किया जा रहा है तो यस्मात् सर्वशरी एक सव प्रवेश उक्त तस्मात् सर्वशरी एक एव आत्मा नान्य ऐसा अन्वय होगा जिस कारण से एक ही सब शरीरों में एक आत्मा का प्रवेश बताया गया है उस कारण से भी अनेक आत्मा नहीं है अनेक आत्मवाद वेदांत सिद्धांत नहीं है एकात्मवाद वेदांत सिद्धांत है एक हेतु तस्मात के द्वारा बताया गया एक हे, ये हेतु हुआ दूसरा हेतु बताया जा रहा है उसी तस्मात से परामृष्ट तो यस्माच प्रविष्टस्य से ब्रह्मतया ज्ञानम उक्तम और जिस कारण से सब शरीरों में प्रविष्ट हुए आत्मा का ब्रह्म रूप से ज्ञानोपदेश हुआ ज्ञानम उत्तम ब्रह्मतया ज्ञानम उत्तम यानी ब्रह्म रूप से ज्ञान बताया गया ज्ञानोपदेश हुआ ये दो हेतु है एक प्रवेश हेतु और दूसरा अभेद ज्ञानोपदेश हेतु उनका परामर्शक है तस्मात् शब्द तो तस्मात सर्व एक एव आत्मा सर्वज्ञ ईश्वर एव अवसर्वज्ञर इति अरिशीति के साथ एसवाक्या इसका अन्वय होना है अस्तु अध्याय वाक्या ये बता रहे हैं अन्वय टीकाकार कि नान्य इति वाक्यार्थो विवक्षित पूर्वेण इस प्रकार ये पूर्व के साथ अन्वय होगा आगे है भाष्य में जो अन्योपि सम आत्मा ब्रह्मास्मि सम्मास्मी इत्यादि वाक्य आ रहा है इसकी अवतरण टीका लिखते हैं टीकाकार की समितोपनिषदित वाक्य शेषोपी एतम एव अर्थम आह इसी अर्थ को यह संहितोपनिषद का वाक्य शेष भी बता रहा है स अर्थ को तो जो अभी बताया गया प्रवेश वाक्य तथा तो अभेद ज्ञानोपदेश वाक्य के द्वारा सब शरीरों में एक आत्मा है एकात्मवाद वेदांत सिद्धांत है ये जो अर्थ है इसी अर्थ को संहितोप निषद का ये वाक्य शेष भी बता रहा है इसलिए एक तम एवं अर्थम शब्द से लेना एकात्मवाद तो एकात्मवाद को ही अन्य श्रुति भी बता रही है एक संहिता तो उपनिषद है उसमें सम आत्मा इति विद्या वाक्य शेष आया है इस वाक्य यह वाक्य शेष बताता है कि आत्मा सब शरीरों में एक है यहां समशब्द का अर्थ है निर्विशेष एक समशब्द एक अर्थ में भी आता है ना तो निर्विशेष एक आत्मा को जान ले सम आत्मा यानी निर्विशेष एक ही आत्मा सब शरीरों में है तो मैं भी वही निर्विशेष एक आत्मा ही हूं इति ऐसा ये संहितोपनिषद वाक्यगत वाक्य, वाक्य शेष भी बता रहा है ये अर्थ निकलेगा तो भाष्य में है कि सम आत्मा ये इतना भाष्य में है टीका में थोड़ा और जोड़ दिया कि विद्यात सम आत्मा इति विद्यातो तो यहां पर सम शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार टीका में सम इति इस प्रतीक के बाद में अच्छा ये जो पहले अन्योपि इसका उतरन है ये एतम एवं अर्थम आह इत्यादि से यानी अन्य वाक्य वेद वाक्य भी यही बात बता रहे हैं अन्योपि यानी अन्योपि वेद अन्य वेद वाक्य भी एक आत्मवाद का ही समर्थन करते हैं ये भाष्य में अर्थ निकलेगा अन्योपि सम आत्मा इति विद्या ये वाक्य शेष फिर दूसरा बृहधारण्य उपनिषद का अहम् ब्रह्मास्मि ये वाक्य शेष ऐसे आत्मा व इधम एक एव अग्रसित यह उपक्रम वाक्य यहाँ का किसका आपके ऐत्र उपनिषद का ऐसे कई एक वाक्य हैं जो एकात्मवाद का समर्थन करते हैं तो सम के बाद टीका में टीका में टीकाकार लिखते हैं सम शब्द का अर्थ सर्वभूतेशु एक मतलब समस्त भूतों में एक आत्मा को जाने और अहम रमाश्मिका अर्थ तो स्पष्ट ही है अब ये आत्मा वा इदं एक एव इत्यादि का अवतरण अवतरणी का स ईक्षत इदी इति प्रतीयते उत पूर्वदानी उपक्रम अपि एश एव अर्थ प्रतीयते तो ये कहते हैं कि स ईक्षत इत्यादि संदर्भात अयम अर्थ प्रतीयते उक्त पूर्व तक के भाष्य ग्रंथ से अस्म चतुर्थे अध्याय से लेकर के ब्रह्मास्मि विद्यात इति यहाँ तक के भाष्य ग्रंथ से बताया गया है अयम अर्थ अयम अर्थ यानी एकात्मवाद सब शरीरों में आत्मा एक है इस अर्थ को बताया गया है तो स ईक्षत इत्यादि संदर्भात अयम अर्थ प्रतीयते आगे हैं है ईदि अपि अष एव अर्थ प्रतीयते आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित इत्यादि भाष्य ग्रंथ से भगवान भाष्यकार ये बताने जा रहे हैं कि उपक्रम उपक्रमोपसंहारादी जो ऐत्र उपनिषद के हैं इनसे भी यही अर्थ प्रतीत होता है जो सईक्षत से लेकर के ब्रह्म ततम अपश्यत यहां तक के ग्रंथ से अर्थ अवगत हुआ इसे पूर्व तक के ग्रंथ से अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से एक आत्मा है सब शरीरों में यह अर्थ अवगत हुआ है ना इसी अर्थ को बताया जा रहा है उपक्रम उपसंहार से भी अवगत होता है करके तो अयम एवं अर्थ प्रती अवगत होता है निश्चित होता है अवगत होना है निश्चित होना उपक्रम उपसंगाराभ्या तो भाष्यम है उत्तर तो उपक्रम है अध्याय का आत्मा वा आत्माद अग्र आस ये प्रथम अध्याय का हो गया उपक्रम इसमें विजातीय सजातीय स्वगत भेद रहित एक आत्मवस्तु को बताया गया है ना और उपसं ये उपक्रम में भी एक आत्मा का कथन हुआ और उपसंहार है ब्रह्म तत ततम अपश्यत यहाँ पर भी सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तो एक ब्रह्म ब्रह्म के रूप में आत्मा का निरूपण हुआ है तो इस प्रकार प्रथम अध्याय का उपक्रम तथा उपसंहार भी एकात्मवाद का ही निरूपण कर रहा है समर्थक बन रहा है ये अर्थ निश्चित होता है। अब अन्यत्र इसका इसकाउतर न टीका मैं सद सौम्यदमग्र आसत ब्रह्म अन्यत्र अद्वतीय इति तो ये कह रहे हैं कि सदैव सौम्य इदमग्रसित तदेत ब्रह्म अपूर्व इत्याद अद्वितीयत्व उत्तम अद्वितीयत्व यानी एकात्मत्व अद्वितीयत्व कहो एक, एक को एक बात है तो सदैव सौम्य इदमग्रासित इस छांदोग्य के छठवे अध्याय में भी अद्वितीयत्व को बताया गया है और तद ये त्रह्म अपूर्वम अनपरम इत्यादि आता है उसमें कहा का वाक्य है ये ब्रदारण्यक तद ए तद अनपरम इत्यादि वाक्य बृहधारण्य में संभवता आता है तो ये है इन आराधि शब्द से बाकी उप निषेदे लेना सब तो अद्वैत को ही बता रही है इसे कहा जा रहा है इससे तो अन्यत्र उक्तम ऐसा अर्थ यानी अन्यकरणात्म एकात्मवादाद से उपदेश एक वाद, हो या एकत्व एवं उक्तम तो इन अन्य शाखाओं की उपनिषदों में भी अद्वैत का निरूपण हुआ है जैसे यहां ऐत्रेय में हुआ ऋग्वेदीय ऐत्र उपनिषद में ऐसा छांदों के शाखीय सामवेद की छांदो के शाखा के छांदों के उपनिषद में और तद ए तदूर्वम इत्यादि जिस शाखा में है उस शाखा के जिस वेद का है उस वेद में भी ये बात कही गई है एकात्मवाद की तो ये जो अनेक वाक्य बताए जा रहे हैं एकात्मवाद के साधक इसके इसका उद्देश्य है एकात्मवाद को सुदृढ़ करना अनेक यानी एक बृहदारण्य उपनिषद में आता है समान गति का मतलब एक जैसा ही उपदेश अलग अलग शाखा के द्वारा हो जाए और एक अर्थ की प्रती हो जाए वो समान अर्थ की प्रती भी एक प्रमाण बन जाती है किसमें अनेक प्रमाणों के प्रमाणों का एक प्रकार से संवाद होता है ना समान गति तो अनेक प्रमाण एक ही अर्थ को बताएंगे तो वो अर्थ सुदृढ़ माना जाता है तो एकात्मवाद सभी वेदों के द्वारा उक्त होने के कारण ये सुदृढ़ है अद्वैतवाद ये यहां पर कहा गया एक प्रकार से अब सर्वगत इत्यादि का अवतरण है टीका में प्रवेश प्रवेशवाक्यात आत्मन एकत्व उक्त तद शंकते सर्वगतस्य इति आत्मा के एकत्व को बताने के लिए पूर्व में भाष्य में दो हेतु बताए थे ना कि प्रथम अध्याय का आत्म एकत्व ही विवक्षित अर्थ है इसे सिद्ध करने के लिए सईक्षत इस वाक्य से इत्यादि वाक्य से इस बात को सिद्ध करने के लिए दो हेतु बताए गए थे एक तो प्रवेश वाक्य किस लिए है तो आत्म एकत्व तो को बताने के लिए है ये कहा था और यानी प्रवेश वाक्य जिस कारण से एक ही आत्मा का सब शरीरों में प्रवेश बताया गया उस कारण से आत्मा एक है ये निश्चित हुआ और दूसरा एक बताया था आत्मज्ञानोपदेश एकात्म ज्ञानोपदेश एक आत्म भी एकात्मवाद का समर्थक है उसमें से पहले हेतु के असिद्धि की आशंका करते हैं पहला हेतु है प्रवेश वाक्य के द्वारा बताया गया प्रवेश वह असिद्ध है इस प्रकार की शंका पूर्वपक्षी सिद्धांति के हेतु में करते हैं कि प्रवेशवाक्यात आत्मन एकत्वम उक्तम आपने अभी पूर्व ग्रंथ में भाष्य में ये बताया कि प्रवेशवाक्य आत्मा के एकत्व को बताता है लेकिन कहते हैं तद अयुक्तमें प्रवेश वाक्य से तत, तत से लीजिए आत्मन एकत्वम तो आत्मा का एकत्व अयुक्त है का मतलब युक्ति रहित है विसंगत युक्ति के साथ उसका विरोध है तो आत्म एकत्वम अयुक्तम ये प्रतिज्ञा हुई आत्मन एकत्वम अयुक्तम आत्मा के एकत्व को अयुक्त इसलिए बताया जा रहा है कि एकत्व को सिद्ध करने के लिए जो हेतु बताया गया है प्रवेश वाक्य कहते हैं वो प्रवेश वाक्य प्रवेश ही असंगत है प्रवेश वाक्य के द्वारा बताया गया आत्मा का जो शरीरों में प्रवेश वह प्रवेश ही असंगत है कहते हैं कि तस्व असंगता तो तस्व शब्द से लेना प्रवेश वाक्य को तो प्रवेश वाक्य सेव असंगता वो असंगत अर्थ को बताने वाला है युक्ति विरुद्ध अर्थ को बताने वाला है कौन प्रवेशवाक्य कैसे विरुद्ध अर्थ को बता रहा है युक्ति संगत अर्थ को नहीं तो कहते इस प्रकार कि सर्वगतस्य किगत भाष्यम हैगत सर्वात्म बालाग्रमात्र नास्ति, इति कथम सीम विदार्य प्राप्त पीपीलिक व पीपीलिके व सुशीरम यह है ना तो पीपीलिका ई व सुशीरम तो जैसे चीटी क्या करती है वो तो चींटी हो जाती है आपके उसमें प्रविष्ट छिद्र में सुशीर कहते हैं छिद्र में छिद्र बना बना कर, बना बनाया तो होता नहीं है वो स्वयं बनाती है तो बना करके छिद्र को पृथ्वी का भेदन करके छिद्र बनाती है और उसमें प्रविष्ट होती है जैसे ऐसे ब्रह्म सभी शरीरों को बना करके सभी शरीरों में प्रविष्ट हुआ ये जो आप कह रहे हो और प्रवेश करने के लिए क्या किया कि सीमा का विदारण कर दिया मूर्धा रूप जो द्वार है उसका विदारण करके उसका भेदन करके फिर अंदर प्रविष्ट हुआ परमात्मा ये तो चीटी का तो पृथ्वी का विदारण करके पृथ्वी में छिद्र बना करके उसमें प्रवेश प्रवेश होना तो उचित है इसलिए कि चीटी स शरीर है उसका शरीर होता है ना तो अपने छोटे से भी मुंह से क्यों नहीं एक एक एक-एक कण पृथ्वी का उठा करके अलग कर देती है छिद्र बना देती है फिर उसमें प्रविष्ट होती है ये तो शरीर होने के कारण विदारण संभव हो जाएगा और परिचिन्न होने से उस छिद्र में प्रवेश भी सिद्ध होगा पहले से छिद्र में नहीं है बाद में जाकर के बैठ जाती है तो इस प्रकार जो प्रवेश करने के लिए तो जहां पहले से नहीं है वो वस्तु चीटी पहले से छिद्र में नहीं है तो छिद्र में उसका प्रवेश हो सकता है ऐसे आत्मा पहले से शरीर में नहीं है ये दिखाना पड़ेगा परिछिन्न दिखाना पड़ेगा उसको और विदारण करने के लिए शरीर दिखाना पड़ेगा लेकिन आत्मा तो कैसा है आपका सर्वगत्य आत्मन का विशेषण है सर्वात्मन का विशेषण हुआ सर्वगतस्य कि आत्मा व्यापक है सर्वगत है का मतलब और इसीलिए क्या होगा कि सर्वात्मा न बालाग्र मात्र अपनी अप्रविष्टम नास्ती बालाग्र का मतलब केश का जो अग्र भाग है सूक्ष्म होता है अनेक सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी वस्तु होगी वह उसके अंदर प्रत्येक आत्मा के रूप में आत्मा नहीं है ये नहीं कह सकते यदि सूक्ष्म वस्तु में भी उसका पहले से अस्तित्व नहीं मानेंगे तो परिच्छिनता आएगी ना और वो स्वभाव तो अपरिचिन्न है सर्वगत है व्यापक है तो ऐसा कोई स्थान या वस्तु नहीं है जिसमें उसका पहले से प्रवेश नहीं हो क्या मतलब वो प्रविष्ट ही है व्यापक होने से इसलिए सर्वगतत्व तो हेतुगर्भ भी विशेषण है सर्वगत तो सर्वात्मा जो है सर्वगत होने से अपि बालाग्रमात्र नास्ति तो अल्प वस्तु भी कहीं अप्रविष्ट ऐसी वस्तु नहीं है जहां आत्मा अप्रविष्ट हो तो पहले से ही विद्यमान है सर्वत्र तो कहते हैं कथम सीमानम विदार्य प्रापदत तो और वो जो व्यापक आत्मा है अशरीर भी है उस समय उसका शरीर नहीं है ना तो अशरीर आत्मा में शरीर के मूर्धा का भेदन भी विदारण है भेदन वो विदारण भी कैसे संभव विदारण करके प्रविष्ट होना प्रापद्यत है प्रविष्ट हुआ कैसे तो मूर्धा का विदारण करके तो मूर्धा का विदारण करके शरीर में प्रविष्ट होना आत्मा का कथम यानी के न प्रकार तो का मतलब किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकता अशरीर होने से विदारण कर्तृत्व तो नहीं है उसमें और व्यापक होने से सर्वत्र पहले से ही प्रविष्ट होने से प्रवेश भी संभव नहीं है इसलिए प्रवेश वाक्य हुआ असंगतार्थक वाक्य युक्ति से विरुद्ध अर्थ को बताने वाला वाक्य है प्रवेश वाक्य वही असंगत है तो उसको आधार बना करके आप एक आत्मवाद को स्थापित करना चाह रहे हो तो आपका हेतु ही सदोष हुआ इसलिए एकात्मवाद की सिद्धि नहीं होगी ये एक प्रकार से पूर्व पक्ष की शंका है इसका समाधान आगे दिया जा रहा है समाधान भाष्य की चर्चा हम लोग करेंगे